ओम ओम ओम ओम ओम नमो नमो नमो नमो ज्ञान धानकया चक्षुर हेना तस्मे श्रीगुरव नम श्रीचैतन मनोभीष्ट स्थात भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाधिके कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाधाका का नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभते देवी प्रणमा हरिप्रि वाशाकल्पतलुभ कृपा सिंधु पतिता पावने्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअत गाधर श्रीवासनी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण के इस सैटरडे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और आप परिचित कि हर इस सैटरडे इसडे हम उपदेश जो रूप गोस्वामी का ग्रंथ है श्री श्रीलगोपाल ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो श्री रूप गोस्वामी ये जो उपदेश हैं, ये बहुत ही मूल्यवान है आपको याद होगा पिछली बार हमने चर्चा की थी उपदेश ऐसे रूप गोस्वामी के जो अमृतमय उपदेश हैं, उनको यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन आ, मृत्यु से रहित हो सकता है तो ऐसे रूप गोस्वामी कि ये जो शिक्षा हैं ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित हैं तो रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं टीचिंग्स हैं उनको एक फॉर्म एक रूप प्रदान किया है और उस रूप को उन्होंने कई ग्रंथों के माध्यम से प्रजेंट किया है एक तो क्या है उनका एक मूल्यवान ग्रंथ है जिसको इस्कॉन का लॉ बुक कहा जाता है की कानून की की किताब में जो भक्ति बुक के आधार पर की जाती है तो वो रूप गोस्वामी तो का ग्रंथ है और ये दूसरा ग्रंथ है श्री उपदेशामृत तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को वास्तव में रूप गोस्वामी ने एक रूप रूप प्रदान किया और जिस रूप के के के के द्वारा सारा जो जगत है के है है कृष्ण कृष्ण भगवत भक्ति में रहा या के चरण कमलों प्रति सरेंडर हो शरणागत हो रहा है तो इसलिए इस बुक का जो पहला श्लोक है कई दिनों से इसी पर ही चर्चा हो रही है क्योंकि इस श्लोक में पांच जो वीज है हाँ। हाँ। छह प्रकार के जो वी हैं, हाँ। वो क्या है वेग। तो ये छह वेगों का वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक गोस्वामी या भक्त नहीं कहा जा सकता या गुरु नहीं कहा जा सकता आचार्य नहीं कहा जा सकता जब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में इन छह प्रकार के फोर्स या आर्जेज उनको कंट्रोल में नहीं करता या वश में नहीं करता या उनको सहन नहीं करता तो, तो उनको सहन नहीं करता तो ये भी एक वेग है का वेग, है कि नहीं तो वो छह क्या है रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनसहा क्रोध वेगम जिम्हा वेगं, उदर उपस्थ बेगम विषेत सर्वा विषय है तो धीर धीर का मतलब क्या है जो विचलित नहीं होता कोई भी भोग की सुविधा अवेलेबल है लेकिन उसके द्वारा जिसका चित मन और उदय क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता वो धीर पुरुष है जैसे हरिदास ठाकुर शिव शिवजी के बारे में कालिदास लिखते हैं कि शिव क्या है धीर पुरुष है कार्तिकेय का जन्म ग्रहण करो कार्तिकेय कार्तिक रूप में कोई को सेनापति नहीं था तो देवताओं ने कहा शिव जी को विचलित करो हाँ लेकिन वो विचलित नहीं हो पाते तो धीर स्तंत्र ना महती जो धीर व्यक्ति हैं वो मोहित नहीं होता है और इस संसार में धीर व्यक्ति प्राप्त करना क्या है बहुत ही दुर्लभ है सारे जो जीव हैं वो सारे अधीर हैं थोड़े थोड़े से विचलन से वो विचलित हो जाते हैं तो इसलिए रूप गोस्वामी हाँ, इस श्लोक में ये जो पहला श्लोक है ये हम सबके लिए बहुत मूल्यवान है क्योंकि जो सारे शास्त्र हैं प्रति श्लोक के प्रति अक्षरे नाना अर्थ कास्तव में भगवदगीता सात सौ श्लोकी है लेकिन उनको एक श्लोक को समझने के लिए हम लाखों करोड़ जन्म चाहिए क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो बिल्कुल एक समंदर के भांति आघात है है उसमें जो नॉलेज लेकिन उसके लिए हमारे मन हमारी बुद्धि हमारे चित्त को उसमें लगाना पड़ेगा तब वास्तव में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इसलिए कृष्ण को हम अपने छोटी सी कितने दो सो की बुद्धि या फिर जो दिमाग है 150 ग्राम का दिमाग है उससे समझ सकते हैं कृष्ण को नहीं कृष्ण को इसलिए अचिंत्य कहा जाता है अचिंत्य अचिंत्य हैं, तब थोड़ा सा कुछ आप भगवान के बारे में जान सकते हो अन्यथा कृष्ण क्या है हा? हमारे बुद्धि से हमारे मन से हमारे बौद्धिक नॉलेज की कैपेसिटी से परे है उनको हम बांध नहीं सकते तो वास्तव में एक जो भक्त है जो भक्ति में लगा हुआ है उस व्यक्ति को ये जो पहला श्लोक है ये बहुत मूल्यवान है ये जो पहला श्लोक ही है जो हमें ये सिखाता है कि एक जो साधक साधक है सादक का मतलब एक कुछ अचीव करना चाहता है क्या अचीव करना चाहता है साध्य गोल तो उसी प्रकार से हमें अपने गोल को अचीव करना है और गोल क्या है हमारा अहेतु की प्रीति चरणे तोमान कि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए बिना किसी भौतिक हेतु के प्रेम उत्पन्न हो जाए यह हमारा क्या है साध्य है गोल है इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहा अहेतु की भक्ति चरणे तोमार है कृष्ण मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति बिना किसी भौतिक हेतु या लाभ या आकांक्षा से प्रेम उत्पन्न हो और बिना किसी आकांक्षा से मैं आपके चरणों की सेवा करते रहू और ऐसे नहीं कभी कभी नहीं ऐसे कंटिन्यूसली जब तक मेरे शरीर में सांस है इसको कहते डिवोशनल सर्विस इस प्रकार की भावना को लेकर यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो वो सर्वोच्च है तो ये ग्रंथ का यही एकमात्र उद्देश्य है कि इन सारे उपदेशों को स्वीकार करके हम कृष्ण की सेवा में स्थिर हो जाए हमारी स्थिति तो पूर्णिमा और अमावस्या के चांद के बाद ही है हम प्रकट होते जब सैटरडे आता है या प्रकट होते जब जन्माष्टमी आती है तो हमें अमावस्या पूर्णिमा का जैसे नहीं बढ़ना है। हमें क्या है प्रति दिवस हर रोज कृष्ण के लिए समय निकालना है कृष्ण की सेवा का चिंतन करना है कृष्ण के लिए कार्य करना है वो वास्तव में हमारा असली जीवन है तो सारे उपदेशों का सार क्या है कि इन उपदेशों को सुनने तुम्हारा चरण छाड़ी सर्वनाश किस भावना को हमारे हृदय में फिक्स करें रोते हुए कि आपका एकमात्र सेवक हूं आपका दास हूं लेकिन भौतिक माया के प्रलोभनों के कारण अभी अलग अलग जीवों का दास बन गया रहा हूँ अपने डेली लाइफ में की जितना अधिक आपके चरण कमलों से मैं दूर जा रहा हूँ उतना ही अधिक मैं अपने जीवन में सर्वनाश को इन्वाइट कर रहा हूँ हाँ। मैं अपने लाइफ को हाँ तो इस प्रकार से इन उपदेशों का एक यही है कि हम कृष्ण की सेवा में बिना किसी विचलन के द्वंद मोहनता भजनतेम दृढ़ भगवान गीता में कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरा दृढ़ता से भजन करता है जो वास्तव में किन चीजों से मुक्त हो गया है भौतिक आदि आदि के पाप से मुक्त हो गया है वो व्यक्ति मेरे भगवत भजन में दृढ़ हो जाता है मेरे स्थिर हो जाता है तो इसलिए है ये जो उपदेश हमें सदैव उपदेश दो चीजों से प्राप्त होते हैं एक तो साधु या गुरु से और दूसरा है शास्त्रों से तो हमेशा हमें ये जो तो उपदेश है साधु गुरु के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा प्राप्त कहा किसी किसी उद्देश्य के लिए घोड़े को ले जाते हो तो घोड़े के आंखों में क्या होता है सदैव फ्लैप एक कवरिंग होता है ढका होता है कि नहीं उसकी आंखें क्यों ढकी होती है क्योंकि घोड़े कोई और घोड़ी तो या कोई और भौतिक आकर्षण दिखाई तो सकता है करते हैं। उनके एक वो का का काम करते हैं और दूसरा क्या है गुरु या साधु के जो निर्देश है उनके जो उपदेश है तो फिर हम फिक्स होते हैं हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है जिस प्रकार से कौन फिक्स थे फिक्स थे द्रोणाचार्य ने जब उनका एग्जाम लिया परीक्षा ली पांडवों के और कौरवों की तो अलग -अलग ये जो कौरवाज और थे, तो उनको पूछा एक पेड़ के ऊपर पंच लटकाया था हरेक के हाथ में क्या दिया उन्होंने एक धनुष दिया देखा कहा बताओ बताओ क्या दिख रहा है आपको तो अरे जो भीम कहते मुझे तो पेड़ के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं रखो, आग दिख रही है तो उपदेशों का वास्तविक मीनिंग क्या है कि हम हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो हमारे सामने सदैव बना रहे हैं और उद्देश्य के प्रति हम फिक्स हो जाए और हमारे चित्त में कृष्ण के दासत्व की भावना स्थिर हो जाए यही एक मात्रा। सारे उपदेशों का क्या है सार है है है तो इन चीजों को बताते हैं और कहते कि जो छे बीज है, है तो इनको क्या करना है सहन करना है वेगम मनसहा क्रोध वेगम तो आप सबने सुना है वाचो के बारे में सुना है मनसा मन के वे के बारे में सुना है जीवा वेगम के बारे में सुना है तो हम चर्चा करेंगे क्रोध क्रोध क्रोध ये जो क्रोध है, क्रोध को कई शब्दों में इस्तेमाल किया है क्रोध को कहा गया है को या कुछ रुद्र रोष ऐसे कई संस्कृत शब्दों में इस क्रोध का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में प्राप्त होता है और ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस इमोशन से परिचित नहीं है कि हाँ मुझे क्रोध पता ही नहीं मेरे जीवन में ऐसा कोई है आप में हा? है कोई ऐसा कोई भी नहीं है हर एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है बना होता है स्वाभाविक रूप से ये जो इमोशन है क्रोधित होने का ये हर एक व्यक्ति के अंदर है बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक अंतिम सांस निकल रही है मरने वाला है तभी भी क्रोध करना नहीं छोड़ेगा बच्चे ने अभी जन्म लिया ही नहीं छोटा सा खिलौना उसके हाथ में नहीं है वो उसके हाथ से खींचो तो हाथ पाओ फैलाने लगेगा मारने लगेगा तड़पने लगेगा क्रोध को प्रकट करने लगेगा तो वास्तव में हम अपने डेली जीवन में सुबह से शाम हर सिचुएशन में हर स्थिति में देखते हैं कि ये जो क्रोध है या एंगर है ये क्या है हमें हर स्थानों में प्राप्त होता है देखने को मिलता है चाहे घर में है परिवार के बीच में है स्कूल में है ऑफिस में है ट्रेन में है बसेस में है जहां मर्जी जाओ आपको ये जो इमोशन है वो देखने को या अनुभव करने को मिलेगा क्योंकि ये इतना भया है ये जो क्रोध ये क्रोध क्या कर सकता है व्यक्ति के जीवन को आधम से आधम बना सकता सकता सकता? है, है। नीचे नीचे की ले जा आप सोच नहीं सकते, नहीं सकते क्रोधित व्यक्ति क्या कर सकता। आप डेली न्यूज़पेपर्स, अखबार, इन सब में पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं इन सब का जो प्रभाव है तो हर एक व्यक्ति भया हुआ है क्रोत से डरता है एक, एक बता रहा था कि एक बार ना एक पति पत्नी बेचारे तो थर्ड फ्लोर में रहते थे जब को इतना गया, नहीं हो रहा था पत्नी को उठाया खिड़की से बाहर फेंक दिया फेंका तो वो गिर गए नीचे नीचे गिरी ये भागने लगा कहा भागा सीडियो से उतर कर भाग रहा है पोलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में गया और वहां जाकर पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी थे उनको कहते कि आप मुझे जल्दी जल्दी क्या करो लॉकअप में डालो उन्होंने कहा क्या हुआ क्या पहले वो बताओ कहते कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी पत्नी को उठा के खिड़की से क्या किया नीचे फेंक दिया है वो तो पुलिस ने पूछा कि वो मर तो गए यही तो प्रॉब्लम है वो मरी नहीं क्योंकि <laughs> उसको पता है कि उसका गुस्सा कितना हैवी है आप का इसलिए उसने कहा कि मुझे क्या करो सुरक्षा करो मुझे पहले लॉकअप में रखो तो, तो ये डेली लाइफ है है है हर रोज की घटना इस प्रकार से जो क्रोध है, उसका जन्म कहाँ होता है गीता में कृष्ण कहते हैं ध्यायतो शुभजायते संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो का भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति विषय भोगों का चिंतन करता है ध्यान करता है, हाँ भोगों का ध्यान करता है तो उस ध्यान के कारण उनका संग करने की अभिलाषा उसके हृदय में जागृत होती है और उस संग करने के लिए वो लालयित होता है हाँ उस संग करने की अभिलाषा से काम या लस्ट काम वासना जागृत होती है और जब वो काम तृप्त नहीं होता काम है काम का मतलब कई सारा है काम का मतलब है काम, काम का का मतलब मतलब है है भौतिक इच्छाएं अनलिमिटेड मटेरियल डिजायर तो जब ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती या काम से ही क्या उत्पन्न होता है क्रोध उत्पन्न होता है इसलिए प्रभुपाद कहते हैं Material desires when unsatisfied generate anger, and and thus the mind, eyes and chest become agitated. तो की इच्छाओं जब पूर्ति नहीं होती, क्रोध तो क्रोध का का है। है? और गीता में दूसरी जगह कहते हैं कि ये किस चीज़ प्राकृत्य भगवान है। कहते हैं काम एशा, क्रोध एशा, रजो कि ये जो काम, किसी और चीज का प्रोडक्ट नहीं है ये जो क्रोध है ये केवल काम का रजोगुण का प्रोडक्ट है तो रजोगुण के कारण ये जो क्रोध है हाँ ये प्रकट होता है इसलिए हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं मोड पैशन रजोगुण का और विष्णु सत्वगुण और शिवा लॉर्ड शिवा किसका तमोगुण का तो इस प्रकार से से जो प्याशन या जो या उसके कारण ही ही वास्तव में काम और क्रोध क्रोध क्रोध का उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता होता है तो है व्यक्ति के हृदय में जन्म लेता है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनके द्वारा क्या ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा हम क्रोधित हो जाते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को सर्वनाश करना शुरू कर देते हैं पहले चीज शास्त्रों में कहा गई है कि जब हमारे अंदर इस जगत को भोग करने की तीव्र भावना होती है इसको कहते हैं। कि जब इंजॉय करने का स्ट्रॉन्ग भावना होता है और उस भावना में जब हस्तक्षेप होता है हस्तक्षेप का मतलब है कि उसमें कोई रुकावट आती है बात आती है कोई व्यक्ति रुकावट या बाधा पैदा करता है मेरी इंजॉयमेंट में तो हम क्या हो जाते स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो जाते हैं होते कि नहीं किसी भी और स्थान में देखो जैसे ही मेरे में मेरे इंद्रिय तृप्ति में दूसरा कोई रुकावट डाल रहा है तुरंत मेरे हृदय में क्रोध का जन्म होता है इसलिए जगत में जो मित्रता है वो किस चीज पर आधारित है कि आप आप पेट पेट और मैं आपके क्या करूंगा खुजलाऊंगा हाँ? करो उसमें मुझे फैसिलिटेट करो फैसिलिटी दे दो और मैं आपको फैसिलिटी दूंगा और यदि वो नहीं होगा तो उसमें बाधा आ जाती है इसलिए बौद्धिक जगत में हम देखते हैं शुरुआत के दिनों में एक युवती और एक युवक आपस में प्रेम करते हैं लेकिन उसके बाद उनका जो प्रेम है वो किस में बदल जाता है डायवर्स में बदल जाता है इंद्रिय तृप्ति में बाधा कि मेरे डिमांड्स को आपने पूरा नहीं किया है और वो सोचता है कि आपने मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया है तो इसमें फिर क्रोध जागृत होता है और उनका जो बंधन है वो हमेशा के लिए टूट जाता है इसलिए हम देखते हैं वन श्रीमद भागवतम में आप पढ़ते हो राजा परीक्षित के बारे में परीक्षित महाराज जब एक दिन वन में गए गए गए किस चीज़ के के के लिए करने के लिए लिए शिकार करने करने जब वो गए। और जंगल में भ्रमण कर ही रहे थे तो बहुत थक गए थक कर उनको बहुत प्यास लगी भूख लगी और उससे वो घूम रहे थे और बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे थे तो ऐसे समय में परीक्षित महाराज ने देखा कि एक जो मुनि है शमिक ऋषि उनका एक आश्रम उनको नजर आया शमक शमिक मुनि के आश्रम के पास गए वहां अंदर वो गए तो वहां अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ये जो मुनि है ये ध्यान कर रहा है बल्कि इस मुनि को मेरा स्वागत करना चाहिए और जब वो देखा कि ये मेरा न स्वागत कर रहा है तो वहाँ श्रीमद भागवत शुक्त देव गोस्वामी कहते हैं मन्यमानं तो वहां श्रीमद् कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने देखा कि मुझे ना बैठने के लिए आसन मिला है ना पीने के लिए जल मिला है ना कोई मधुर वचन इस मुनि मुझसे बात कर रहा है तो इस प्रकार से उन्होंने कहा परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव गोस्वामी यामी वर्णन करते हैं कि इस क्रोध के कारण वहां राजा परीक्षित ने क्या किया कि उस क्रोध को वो कंट्रोल नहीं कर पाए सहन नहीं कर पाए हाँ, क्या नहीं मिल रहा था उनको राजा का जो सम्मान है या फिर जल आदि है या फिर जो भी अन्न है वो उनको नहीं मिला था जिसके कारण परीक्षित महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप वहां जो पड़ा था उसको उठाया अपने धनुष से और क्या किया राजा के जो मुनि है बल्कि ध्यान में मगनत है और उनके गले में डाल दिया गले में डालकर जो राजा परीक्षित हैं वहां से वो निकल जाते हैं हस्तिनापुर के लिए इंद्रप्रस्थ के लिए आ, अपने महल में वापस जाते हैं तो ऐसे परीक्षित महाराज जब वापस चले गए तो आप देखते हैं कि ये क्रोध का परिणाम क्या हुआ जब वो जो श्रमिक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी उनको पता चला कि मेरे जो पिता हैं उनके गले में मरा हुआ साप डाला है किसी राजा ने तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया तुरंत ही आ, वो डांटने लगे उन्होंने कहा कि ये राजा लोग कुत्ते के भांति हैं जिनका स्थान दरवाजा में है लेकिन ऐसे राजा लोग दरवाजा को छोड़कर वो कहां आ गए हैं अंदर आकर स्वामी के साथ एक ही प्लेट में भोजन कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें वो छोटे से बालक ने बोली हाँ जो समय ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी और उन्होंने क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया वहा नदी है उसके जल को अपने हाथ में धारण किया और उनके जो आंखें हैं और ओंट क्रोध से हिल रहे थे आंखें बिल्कुल लाल हो गई थे और उन्होंने कहा इतिलित मर्यादम तक सप्तमे हनी दक्ष्मारम शोधिता में तद्रुह उन्होंने कहा कि ये जो राजा जिसने मर्यादा शिष्टाचार का उल्लंघन किया है इसलिए मैं इसको देता छोटे से बालक के अंदर इतना भयावह हाँ वो, वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा आज से सातवें दिन जिसको उड़ने वाला ऐसा जो सर्प है वो आकर ये इस महान कुल में जन्म लिया है राजा परेक्षित दुष्ट प्रवृत्ति का ऐसा वो श्रृंगे श्रृंगे ऋषि का श्रृंगे ऋषि जो बोल रहा था छोटा सा बालक उन्होंने कहा कि क्या होगा उस तक्षक सर्प के द्वारा ये मारा जाएगा परीक्षित को तो क्रोध आया था इसलिए मेरे भोग में बाधा हुए है मेरे एंजॉयमेंट का साधन मुझे इस मुनि ने प्रदान नहीं किया है और दूसरा क्या है ये जो ब्राह्मण है छोटा सा बालक आ, उसने भी तुरंत तुरंत ही ही अपने मिथ्या जिसके कारण क्रोध, वर्ष, राजा को दिया। तो क्रोध से हम अपना पूरा जो जीवन है हम उसकी दिशा को बदल देते हैं और पूरा जो जीवन है क्या करते हैं विनाश की ओर ले जाते हैं तो पहला रीजन ये है कि हम क्यों क्रोधित होते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति या किसी चीज के कारण हमारे इंद्र में जब बाधा होती है तो हम हमारे हृदय में क्रोध का जन्म हो अहंकार है फॉल सीगो है उसको जैसे ही खेच पहुंचती है तुरंत तो हम क्या करते हैं सर्प की भांति क्रोधित होना शुरू होते हैं क्योंकि हम सब लोग इस जगत में है क्यों है क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर भाव है इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं प्रकृति विमू मन्य मन्यते बल्कि सारी चीजें प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही हो रही है लेकिन मूर्ख का व्यक्ति सोचता है अपने झूठे अहंकार के कारण की करता कौन हो मैं हूं मैं डुअर हूँ मैं करता हूँ ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी कि मैं ईश्वर हूँ मैं भोगी हूँ मैं कंट्रोलर हूँ इस प्रकार की भावना हमारे अंदर है जिसके कारण हां। हमें थोड़ा सा भी इस भावना को ठेच पहुंचती है तो तुरंत हम क्या हो जाते हैं क्रोध क्रोधित हो जाते हैं इसलिए ऐसा जो मिथ्या आकार को धारण करने वाला व्यक्ति वो यही सोचता है कि मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम हूं मुझे किसी और की आवश्यकता किसी और व्यक्ति की हेल्प की आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार से ये जो मिथ्या अहंकार की भावना जब हमारे हृदय में भरी होती है हाँ तो उससे क्या होता है थोड़ी सी उसमें बाधा आ जाती है खेच पहुंचती है तो तुरंत हम क्रोध क्रोधित होने लगते हैं और कली यही चाहता है कि आप में क्या बनी रहे ये झूठे अहंकार की भावना बनी रहे पुराणों में वर्णन आता है ब्राह्मण मतलब तो जब अपने कार्यकलापो में स्थिर था हर समय में किस समय में स्नान करना है किस समय में पढ़ाई करनी है किस समय सेवा करनी है किस समय में लोगों से मिलना है किस समय में अपने मंत्रों का जप करना है वो फिक्स था कई सालों तक लेकिन एक दिन अचानक वो सो गया और देखा कि उसका जो स्त्री संध्या में जो गायत्री करना होता है गायत्री का समय निकल जा रहा है तो वो सो रहा था उस समय तो उसके पास एक व्यक्ति आया और उन्हें जगाया उठो उठो ये उठ गया उन्होंने कहा उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा अरे तुम्हारे गायत्री जब करने का कर समय हो गया है उठो और गायत्री का जब करो तो ब्राह्मण उठ गया गायत्री का जब किया उसके बाद वो सोचते है कि अरे तुम कौन हो तुमने मुझे उठाया तुम तु, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम साक्षात कली हो कलीफाइडी कली कली जो कली है वो तो रिलीजियस एक्टिविटीज में जो धार्मिक कार्यकला तो डालता है लेकिन आपने मुझे उठाया भी और मुझसे गायत्री भी जब करवाया धार्मिक कार्य करवाया ये क्यों किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो उस कली ने कहा कि मैंने इसलिए तुम्हें उठाया तुम नहीं उठते, तुम्हारा गायत्री मंत्र मिस हो जाता, और फिर तुम क्या करते, करते, अनुताप और बहुत अनुताप करके अपने आप को नीच समझते और आप तुम्हारे अंदर विनम्रता आ जाती है और जब विनम्रता आ जाती है तो तुम आध्यात्मिक कार्यो में बहुत रफ्तार से प्रगति कर लेते लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए जगाया कि तुम्हारे अंदर वो भावना बनी रहे क्या मैं कितना फिक्स व्यक्ति और ये घमन, ये घमंड अहंकार का भाव तुम्हारे अंदर बना रहेगा तो तुम क्या नहीं हो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे इस प्रकार से ये अहंकार का भाव कली हर समय हमारे हृदय में स्थापित करना चाहता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं इस भावना में बने रहते हैं कि मैं बोकता हूं, मैं करता हूं अहंकार तो की भावना की तो हम आग बबूला हो जाते हैं क्रोधाग्नि दो प्रकार की आग्नि है शास्त्र कहते कामाग्नि और दूसरा क्या है क्रोधाग्नि इससे दोनों व्यक्ति जल के खत्म हो जाते हैं तो ऐसे ऐसी चीज ऐसा ही धक्का किसको लगाता ब्रह्मा को जब ब्रह्मा ने सेकंड सृष्टि की तो उस समय उन्होंने सबसे पहले चार पुत्रों को जन्म दिया जन्म दिया और देखा कि ये चार उनके जो पुत्र है वो भौतिक कार्यकलापो के लिए निष्क्रिय है उर्ध रेत सहा ब्रह्मचारी बनना रहना चाहते हैं बल्कि ब्रह्मा ने कहा कि तुम क्या करो हे मेरे पुत्रों, तुम और प्रजा का निर्माण करो और संतान उत्पत्ति करो लेकिन इन्होंने कहा हमें उन सब में मगन नहीं होना है आ, वासुदेव वासुदेव ब्रह्मा ने देखा कि ये ये बालक के पराण हैं और प्रजा या संतति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल ब्रह्मा की आज्ञा को ये किया आ, आ, कर दिया कि आपकी इस आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे हम बौतिक सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे हम तो केवल वासुदेव के पलायन रहेंगे उनकी सेवा में नियुक्त रहेंगे तो ऐसे जब अपने बेटों से सुना किसने ब्रह्मा ने आप आप आप, आप आपने बेटों बच्चों से कुछ ना कुछ आशा रखते हो कि नहीं हम हर कोई आशा रखता है और हमें लगता है कि मेरे अनुसार होना चाहिए और जैसे ही उस आशा की निराशा हो जाती है या हमारे उस हम सोचते कि मैं कंट्रोलर हूँ आपने जो बच्चे आदि हैं उनके फ्यूचर का मैं ये हो कंट्रोलर हूं, या निर्धारण करने वाला हूँ तो परिणाम होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं तो ब्रह्मा भी इतने अधिक क्रोधित हुए है कि के तीसरे स्कल में वर्णन आता है कि इतना क्रोध आया उनको कि उन्होंने अपने क्रोध को दबाना चाह रोकना चाह बाहर नहीं निकल रहे थे लेकिन फाइनली उनका जो क्रोध है उनकी जो ये है कहने लगा की हे ब्रह्मा आप बताओ मेरा नाम क्या है और मेरे लिए स्थान क्या है कहावास करूंगा और मेरा नाम क्या है हाँ तो ब्रह्मा ने कहा उस क्रोध को उन्होंने नाम दिया क्या नाम दिया रुद्र क्रोध का दूसरा तो तो ही, ही जन्म लेता है क्रोध तो कहा इसलिए हाँ ये बहुत आवश्यक है एक भक्त के लिए या तो क्रोध को अपने हृदय में स्थान दे दो या कृष्ण को हृदय में स्थान दे दो क्रोध जब हृदय में स्थान ग्रहण करेगा तो आपको कृष्ण का स्मरण नहीं होगा जैसे भगवान राम हाँ जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे रावण की चेतना में केवल सीता देवी का स्मरण था भगवान राम लंबे समय तक युद्ध कर रहे थे और देख रहे थे कि क्यों मैं इनको पराजित नहीं कर पा रहा हूं क्यों ये हर ने खत्म नहीं हो रहा है एक के बाद एक बांध चला रहे हैं अलग अलग सर आ, उनके काट के गिरा रहे हैं फिर देखा कि नहीं हो रहा है तो भगवान राम ने उनको क्रोधित करवाया किसको रावण को और इतना क्रोध में ला दिया रावण को युद्ध के समय कि उसी क्षण क्रोध में आने के कारण सीता देवी का स्मरण रावण से खत्म हो गया और जिसके कारण बहुत सरलता से हम को प्राप्त हुआ उसी प्रकार से जो क्रोध है उसका जन्म स्थान क्या है रुदय है। है तो है? पहला स्थान स्थान ब्रह्मा ने इसको दिया है रुदय, और स्थान दिया और दूसरा क्या इंद्रिया पहले तो पांच जो ज्ञान इंद्रिया है क्रोध जब हृदय में आता है तो वो इंद्रियों में फैलता है आंखें क्या होने लगती है लाल होने लगती है नाग से फटफटने फड़ लगती हैं, गुस्से में ओढ़ हिलने लगते हैं हाँ, कान तो मनुष्यों के इतने क्रोधित नहीं होते लेकिन पशुओं के देखो हो जाते हैं अलग अलग एनिमल्स अलग-अलग प्रकार से क्रोध को करते हैं। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले हृदय में स्थान दिया और दूसरा इंद्रियों में दिया तो सबसे पहले क्रोध हृदय से जो ज्ञान इंद्रिया है उनमें प्रवेश करता है और जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से भी जो पांच कर्म इंद्रिया है उनमें आता है हाथ में हाथ चलने लगते हैं उसके बाद क्या चलते हैं पाव चलने लगते हैं किकिंग दौड़ने लगते हैं, लगते हैं। से फिर और फिर ना? उन्होंने स्थान दिया प्राणवायु प्राणवायु जिससे हम तेजी से सास लेने लगता है जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो पागल के समान तेजी से सांस लेने लगता है और फिर एक स्थान और दिया चौथा वायु वायु देखते हम रुद्र का एक स्वरूप है, है। और, और वज्रपात होता है बिजलिया आ, बिजलियों की आवाज आदि होती है और फिर ब्रह्मा ने उनको स्थान दिया अग्नि अग्नि भी एक रुद्र का रूप धारण करता है कितना प्रबल होता है आ, कई जैसे कई जंगलों में आग लगती है तो कई महीने वो चलती रहती है भयावह क्रोध का वो रूप है फिर सुनामी है, आती है। फिर पृथ्वी हो जाती है तो क्या करती है सबको अपनी चपेट में ले लेती है अर्थ पे भूकंप के रूप में और फिर सूर्य है हाँ, सूर्य जला डालता है कितना आदि टेम्परेचर है लू आदि है और चंद्रमा है चंद्रमा पूर्णिमा हाँ, आदि में हम हाँ, क्या करता है कई बार हार्ट की गति को रोकता है हाँ, और फिर जो 11वां स्थान है जो ब्रह्मा ने इस रुद्र या क्रोध को प्रदान किया था वो था तपस्या हाँ तपस्या से भी हम हाँ, जब गर्वित हो उठते हैं वो तपस्या भी क्या करती है हमें हाँ, क्रोध हाँ, के वेग को हम सहन नहीं कर पाते हैं हाँ और इस तपस्या में भी ये जो क्रोध है वो निवास करता है दुर्वासा मुनि के जीवन से हम देखते हैं इतने बड़े मुनि हैं योगी हैं लेकिन सदैव क्या है इस आ, इसके इसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम हमें जब अपने मिथ्या अहंकार को ठेच पहुंचती हैं तो तुरंत हम क्रोधित होने लगते हैं और ये जो क्रोध हमारे हृदय में जागृत होता है छोटी छोटी चीजों से दुर्भा अमरीश महाराज के प्रति क्रोधित हुए थे क्यों क्रोधित हुए थे आपने मेरे आने से पहले अपना जो एकादशी व्रत तोड़ा क्यों क्यों आपने पानी पी लिया मैं आपके घर में एक अतिथि आया हूँ तो अतिथि की पहली सेवा होनी चाहिए उसके बाद घर वाले व्यक्ति को भोजन जल आदि स्वीकार करना चाहिए मेरे आने से पहले ही है अम्बरीश तुमने क्यों किया छोटी सी चीज से इतना बड़ा क्रोध उन्होंने किया और उसका परिणाम क्या हुआ? दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा हम देखते हैं कि वैराग्य वैराग्य के बाद भी व्यक्ति के अंतर्गत मिथ्या अहंकार होता है जिसके कारण ये क्रोध उसके हृदय में जन्म लेता है महाभारत में वन पर्व में एक वर्णन आता है मार्कंडे ऋषि क्रोध को धारण करता है अपने जीवन को वो खत्म कर देता है तो ऐसे मारकंडे मुनि युद्ध महाराज को कहते हैं कि एक बहुत अच्छे एक ब्राह्मण थे युवा ब्राह्मण और ऐसे वो, वो ब्राह्मण एक दिन तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं और गोर तपस्या में लगे रहते हैं और इतना तब उनके पास शक्ति आ जाता है थोड़े दिनों में तो एक दिन जब एक वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे तो ऊपर एक बगुला या कुछ कौवा या कुछ पुराने पक्षी बैठा था और वो मल त्याग कर लेता है क्या करता है उनके सर में मल त्याग कर लेता है तो इतना गुस्सा हो जाता है ये तपस् नीचे अरे इतना भी महान हो इतना बलशाली हो इतना शक्तिशाली हो ये पंछी की क्या विशाल ना ये, ये मेरे ऊपर मल त्याग कर रहा है तो अपने क्रोध में दृष्टि से उस पंछी की ओर देखा इतने क्रोधित दृष्टि के कारण वो पंछी जलकर नीचे गिर जाता है और ये इसको इतना ना, अपने बल पर गर्व हो जाता है और वो वहां से फिर जाता है कि भिक्षा टर्न करने के लिए चलता हूँ तो मांगने के लिए वो नजदीक किसी टाउन में जाता है वहां जाता है किसी के घर में तो एक माता जी है वो अपनी बिजी अंदर अपने कार्य कलापों में और ये एक दरवाजे में खड़ा है और भिक्षा के लिए बार बार दरवाजा नॉक कर रहा है बुला रहा है लेकिन वो जो घर की स्वामिनी है वो बाहर भा, नहीं आ रही है लंबे समय के बाद आया अभी इसका क्रोध इतना बढ़ गया था तो वो जब बाहर आए तो इन्होंने कहा कि आपको पता नहीं मैं कब से खड़ा हूं आपने मुझे बिक्षा देनी चाहिए सबसे पहले मेरी सेवा करनी चाहिए उसने कहा मैं तो अपने जो स्वामी हैं उनकी सेवा में नियुक्त थे और उन्होंने कहा तुम मत ये समझो कि मैं वो पंछी नहीं हूं कि जो तुम्हारे है क्रोध की दृष्टि से क्या हो जाए खत्म हो जाए जब ये वाणी उस पतिव्रता स्त्री से सुना तो ये जो तपस्वी है, पानी पानी हो गया। उसने कहा इसको कैसे पता चला? कई घटना घटे थे। तो इस प्रकार से इसने अपनी क्रोध की आंखें उस स्त्री की ओर डालने का प्रयास किया लेकिन उसका जो प्रयास है क्या हो गया विफल हो गया शक्ति हीन हो गया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जीवन पे आध्यात्मिक जीवन को क्या करता है डैमेज करता है बर्बाद करता है यदि वो इस क्रोध रूपी शत्रु को धारण करता है इसलिए जैसे हम क्रोधित हो जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं वो क्षण हमारा सारा शरीर कंटेमिनेटेड हो जाता है दूषित हो जाता है इसलिए भगवान ने इस क्रोध की तुलना भगवान ने भगवदगीता में क्रोध के बारे में बहुत कुछ बोला है भगवान ने कहा है है है है संपदा संपदा जो ये ये ये क्रोध दैवी नहीं आसुरिक आसुरिक धन इसलिए ये जो क्रोध है ये व्यक्ति के विनाश का कारण हो सकता है इसलिए शास्त्र या जो भगवान बुद्ध है वो एक स्थान में कहते हैं वो कहते हैं कि तो कोई व्यक्ति क्रोध को अपने हृदय में, में क्रोध को धारण करना मतलब एक बहुत जले हुए कोयले को अपने हाथ में रखना और यह सोचना कि इस कोयले के मैं किसी और के ऊपर फेंकूंगा लेकिन वो कोयला क्या करता है उस व्यक्ति को जला डालता है, में होती है तो हमारे हृदय में क्रोध जागृत होता है और सेकंड है कि जैसे ही हमारे नृत्य अहंकार को ठेच पहुंचती है मेरा मन जैसा चाहता है उसके अनुसार नहीं हो रहा है उसके अनुसार लोग कार्य नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होता है हाँ, हमें क्रोध हमारे हृदय में जागृत हो जाता है और तीसरी चीज शास्त्र कहते हैं कि जब ना, फ्रस्ट्रेशन निराशा निराशा हम होप रखते हैं किसी से इसलिए पिंगला वेशा ने कहा था आशा ही परमं हम दुख नैराश परम सुख तो जब आप किसी चीज से हो ये आशा लगे रहते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है तो उससे हम क्या हो जाते हैं क्रोधित हो जाते हैं और इतना अधिक वो निराशा में क्रोध में डालती है कि व्यक्ति ही सुसाइड करने लगता है या दूसरों की दूसरों की हानि करता है हाँ तो इसलिए मार्कंडे पुराण में एक वर्णन आता है जिससे संबंधित एक घटना आती है वहां मार्कंडे पुराण में कहते हैं कि एक बार भगवान राम और जो लक्ष्मण है वो वनवास में जा रहे थे सीता का अपहरण होने के बाद जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उस समय सीता को ढूंढते जा रहे थे अलग-अलग स्थानों में में और जब एक एक, एक ऐसे स्पॉट गए लक्ष्मण ने उस स्थान का कुछ मिट्टी आदि को उठाया और अपने साथ लेकर भ्रमण करने लगे तो जब ये चल रहे थे लक्ष्मण भगवान राम के साथ पीछे पीछे तो लक्ष्मण के हृदय में विचार आते थे कि अरे मैं वनवास में क्यों आया हूँ मुझे तो वनवास नहीं मिला है ऑफिशियली वनवास तो ये राम को मिला है मुझे नहीं आना चाहिए था वनवास में इनके साथ और मैं इनकी सेवा क्यों कर रहा हूँ इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए मुझे वो सोच रही थी कि अरे ये क्या हो रहा है कभी वो नीचे रख देते थे जो इनके हाथ में मिट्टी थी अपने कपड़े में बांध दिया था उन्होंने कुछ डस्ट को वो नीचे रखते थे तो फिर ठीक रहता था कि हाँ भगवान राम की सेवा करनी चाहिए भगवान राम के प्रति मुझे बिल्कुल वफादार होना चाहिए अपना जीवन प्राण आदि को सरेंडर करना चाहिए फिर आगे जब इन चलने लगते थे उठाते थे चलते थे तो फिर से वही विचार आते थे क्या, क्यों मैं में आया और इनके पीछे क्यों भाग रहा हूँ इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है लेकिन मेरा क्या है मैं क्यों इतना कष्ट उठा रहा हूँ तो ये सोचा कि ये उचित नहीं इन्होंने क्या किया भगवान राम से पूछा कि ओ राम, आप बताओ कि मेरे हृदय में ये सब विचार क्यों आ रहे हैं तो भगवान राम ने कहा कि आपको याद है एक जगह रुके थे बहुत समय के लिए वहां से तुमने कुछ उठा के ले तो कुछ मतलब आप इससे यह भी शिक्षा ले सकते हैं कि स्थान का अपना प्रभाव है कोई भी स्थान हमारी चेतना में हमारी बुद्धि में क्या डालता है उसका प्रभाव डालता है इसलिए तीन प्रकार के स्थान हैं रजोगुणी है, है तमोगुणी है और सत्व गुणी है और शुद्ध सत्व में है जहां से तुमने मिट्टी उठाई है वो वो स्थान है जहा दो आसुर शुंडा और उप ये दो आसुर वहां मरे हुए हैं यह जो दो आसुर थे उन्होंने सारे देवताओं को पराजित कर लिया था उनको अपने मुट्ठी में बांध दिया था उन सारे देवताओं को और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उनसे वर मांगा था कि हमारी मृत्यु किसी से ना हो कैसे मृत्यु हो हमारी केवल जब हम आपस में दोनों भाई एक दूसरे से फाइट करेंगे उससे मृत्यु हो जाए तो उनको लगा ये इम्पॉसिबल है भौतिक जगत में आप जितने मर्जी प्लान बनाओ मृत्यु से बचने के लिए नहीं बच सकते तो फिर सारे देवता हैरान थे तो ब्रह्मा ने कहा आप चिंता मत करो मैं एक अप्सरा को भेजता हूँ उसका नाम था तिलोत्तमा इतना सौंदर्य तीन तिल का सौंदर्य था तो जब ये तिलोत्तमा को भेजा तो ये तिलोत्तमा जब वो वहां गई जो यहाँ दो ये जो शुण्ड और उप थे और जैसे तिलोत्तमा सामने से वॉक चलते हुए आ रहे थे तो ये जो शुण्ड है हाँ वो कहता है कि ये मेरी है तो दूसरा कहता है हाँ ये तुम्हारी है लेकिन ये तुम्हारी भाभी है वो मेरी पत्नी है तो ऐसे तो दोनों में हो रहा था ये कहते नहीं नहीं ये मेरे लिए बनी है ये मेरी पत्नी है दूसरा कहते नहीं, नहीं इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं ये मेरे लिए है और फाइनली हाँ दोनों में हम अभी आशा लेके बैठे थे फ्रस्ट्रेशन निराशा में बदल हो गया बदल गया उनकी जो आशा है और दोनों क्या करने लगे आपस में युद्ध करने लगे फाइट करने लगे आ, और उस क्रोध के कारण आ, आपस में आ, वो लोग खत्म हो गए, इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं क्रोधा क्रोध के कारण इतना अधिक व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि वो क्या उचित है और क्या अनुचित है क्या करने योग्य है या क्या नहीं करने योग्य है इसलिए भगवान हमें सावधान करते भगवद गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध तथा लोभम तस्मा कि तेजे अर्जुन ये तीन नरक के द्वार हैं काम क्रोध और लोभ व्यक्ति को इन तीनों दरवाजों को त्याग देना चाहिए काम क्रोध विमुक्ता नाम ये तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदिता तो जो व्यक्ति को त्यागता है तो वो व्यक्ति वास्तव में प्रश्न के नजदीक है शास्त्र कहते हैं इसलिए जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो उसका आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह क्या होता है खुल जाता है वो तो दिखता नहीं है उसे कुछ जीवा स्ट्रॉन्गली उच्चारण करने लगती है बोलने लगती है इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं क्रोध तो प्राण हर शत्रु महातीक्षण सर्व क्रोधोपकर्षति पुराणों में वर्णन आता है वहा कहते हैं क्रोध तो प्राण हर शत्रु ये जो क्रोध है वो क्या करता है वो हमारा शत्रु है हमारे हमारे को हरने वाला को देने वाला मृत्यु देने ये ये ये ये शत्रु क्रोध क्रोध क्रोध मित्र मित्र मित्र ऐसा है है है है है कि कि के धारण करता और और और पास आता और हमें लगता मेरा जो हमें हमारे जीवन को उद्वस्त कर देता है फिर आगे कहते हैं क्रोध ही आसि महा तीक्षण ये, तो ये जो क्रोध रूपी जो तलवार है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो क्या करती है सारे जीवन को नष्ट करती है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें ये जो क्रोध है एंगर है इससे बचना चाहिए हाँ एंगर के आगे डी लगाते हैं तो क्या हो जाता है डेंजर हाँ डी ए एन जी आर तो ऐसे डेंजर का वर्णन हनुमान जी करते हैं जब वो लंका में थे हाँ जब हनुमान जी लंका में गए दूध बन के तो वहां जब पहुंचे हैं, तो उनकी पूछ को आग हाँ लगा दे तो उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया पूरे लंका को जला डाला उसका वर्णन रामायण में बड़ा ह्यूमरसली किया है उस वर्णन को पढ़ते हैं तो हंसते रह जाएंगे तो जब हनुमान ने सब जलाया और फाइनली अपनी पूछ को बुझाने के लिए वो आ गए जल के पास या समंदर के पास वहां उन्होंने अपने पूछ को बुझा रहे थे तो हनुमान ने एक श्लोक का वर्णन किया हनुमान ने एक श्लोक बोला हनुमान ने कहा न हन्यात गुरुमापी। कि क्रोध आने से व्यक्ति कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर बैठता हनुमान कहते कि क्रोध इतना बया हुआ है कि व्यक्ति बिल्कुल आंधा हो जाता है और हर प्रकार का जो पाप है उसको कर बैठता है क्रोध क्रोधम गुरु इतना ही नहीं बल्कि गुरु की भी हत्या कर लेता है क्या जब व्यक्ति क्रोध में आता है फिर हनुमान जी आगे कहते हैं साधु अधिक तो ये जो क्रोध में व्यक्ति की जो वाणी है हाँ, एक तलवार के भांति काम करने लगती है इसलिए हनुमान कहते हैं कि कोई भी जो साधु है या भक्त है या कोई भी मनुष्य है नरम हुआ साधु उनको क्या करना चाहिए इस क्रोध रूपी महान शत्रु को त्याग देना चाहिए हाँ इसलिए साधु का लक्षण है क्या जब को कपिल देव साधु का वर्णन करते हैं भक्त का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं सबसे पहला गुण क्या है तीतिक्ष वहा सहनशीलता हाँ जब सहनशीलता है तो नेचुरली क्या नहीं होगा क्रोध का प्रश्न नहीं उठ सकता तो ऐसे जो साधु हैं या जो डिबोटीज हैं वो क्या करते हैं क्रोध को वश में करते हैं या क्रोध को सहन करते हैं क्योंकि हम हर एक का अपना अपना ये है, है। हाँ, दिन अभी ज्यादा मत बोलो मेरे मेरा टेम्पर क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति का एक बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक ही वो टॉलरेट कर सकता है उसके बाद उसका टॉलरेट करने की क्षमता क्या होती है खतम हो जाती है लेकिन जो भक्त है उनके टॉल करने की सीमा का कोई माप नहीं है हरिदास महान महान उदाहरण भागवतम चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है जब अलेक्जेंडर अलेक्सेंडर द्रेट भारत में आया तो उस समय उसने साधुओं के बारे में बहुत सुना था तो किसी साधु से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गया अपने सैनिक को अंदर भेजा कहा तो साधु को बाहर बुलाओ तो ये व्यक्ति गया अंदर सैनिक गया और कहा साधु महाशाय आपको बाहर बुला रहे हैं हमारे जो राजा है हाँ तो साधु ने कहा मैं एक ही राजा को जानता हूँ वो कौन है एकले एकलेश्वर कृष्णा आर सब एक ही राजा है एक ही स्वामी है वो कृष्ण है और बाकी सारे उनके सेवक है तो सैनिक आता है वो कहते हैं कि मैं तो एक ही राजा को जानता हूं आ, वो वो नहीं आ रहा है आपको अंदर बुला रहा है प्लीज गुस्सा उनको, उनको उसको बोलो अलेक्जेंडर अलेगजेंडर ग्रेट आया है ये जाता है फिर भी नहीं वो साधु स्वीकार करता आ, और फिर अलेक्जेंडर अलेगजेंडर ग्रेट उनके कुटिया में घुसता है और वो कहता है साधु उनका उनको स्वागत करते हैं कि आपका स्वागत है आप मेरे सेवक के सेवक तुम्हारा क्या है स्वागत है अलेक्जेंडर ग्रेट को तो लगी, अपना तलवार निकाला और साधु के गले में लगाया साधु निश्चिंत है उसने कहा उसने कहा तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कैसी हुई कि यह बोलने कहा कि मेरे सेवक के सेवक तुम्हारा स्वागत है हाँ, तो उन्होंने कहा ये मेरे दास के दास हाँ तुम्हारा स्वागत है उन्होंने कहा में तुम तुम मेरे दास के दास दास के हो हो हो क्योंकि मेरा दास कौन है है ये क्रोध है। हाँ, और तुम क्या गए उसके हो हो गए उसके सर्वण बने हो हाँ तो इस प्रकार से हाँ जो ग्रेट डिवोटीज़ हैं वो सदैव क्या करते हैं ये जो वेद है क्रोध वेदम वेद मीज फोर्स हाँ उसको सहन करते हैं इसलिए हाँ साधु क्या कहा जाता है महाराज कहा जाता है महाराज क्यों बोलते हैं या गुरु आदि को उनके पास थोड़ी किंगडम है राजा है या वो राजा नहीं है रानिया नहीं है या बहुत अधिक धन संपदा नहीं है ऐश्वर्य नहीं है क्यों उनको महाराज कहते हैं महाराज इसलिए कहते हैं कि उनके पास ये जो छह प्रकार के विवेद है उनको सहन करने का सामर्थ्य है हाँ तो इस प्रकार से जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं एवरी टाइम यू गेट एंग्री जैसे हम क्रोधित होते हैं हर समय उस समय हम क्या करते विष को पीते हैं पॉइन को हमारे अंदर डालते हैं और हमारे सिस्टम को क्या करते खराब करते हैं तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आया है कि किस प्रकार से जैसे व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो हमारे बॉडी कुछ ऐसे ट छोड़ना शुरू करता है जिसका प्रभाव अपने शरीर पर होता है शरीर डैमेज होने लगता है हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अधिक होता है तो वो उसको हमेशा सरदर्द रहेगा इन डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा और बहुत चिंताएं रहेगी ब्लड प्रेशर हाई रहेगा स्किन प्रॉब्लम रहेगी हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा शास्त्र कहते हैं आयुर्वेदा आदि तो इस प्रकार से जो वामन पुराण है वो हमें कहता है कि हमें क्या करना चाहिए क्रोधस्तु शत्रु शत्रु देह देह क्रोध हमारा सबसे पहला है है और हमारे देह का विनाश करने वाला ज्ञान तम चित्वा परमं सुखम आप ज्ञान रूपी तलवार से क्या करो इसको काट दो हाँ? इसलिए साधु संघ की आवश्यकता है हाँ कि साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का साधु संग सर्व सिद्धि है तो क्रोध हमारा पहला शत्रु है जिसको हम खत्म कर सकते हैं ज्ञान तो परम सुख का अनुभव करेंगे और ये जो डेडली है शत्रु हैं हम तो उससे हम, हम मुक्त हो सकते हैं कृष्ण कहते हैं कि ये जगत में भी कोई सुखी रहना चाहता है तो वो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए शरीर मृत्यु की तक, उसको उसको काम काम ये जो वेग है काम क्रोध का, उसको सहन करना चाहिए। इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में सुखी रहने की आकांक्षा है तो भी सहन करना चाहिए तो इस जगत से बाहर जाने की इच्छा है तुम तो उसके लिए कितना तपस्या की आवश्यकता है तो इसलिए ये जो क्रोध है इसको सहन करने के लिए वो योग्यता हमें लानी होगी तो योग्यता कैसे आती है हाँ कोई योग्यता आती है जब हम हमेशा सत्व में बने रहते हैं क्योंकि जब हम रजो और तम गुण में होते हैं उतने ही अधिक ये काम और क्रोध के द्वारा हम सदैव प्रभावित रहते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति को सदैव ही अपने कार्यकलाप सत्वगुण के धरातल पर करने चाहिए इसलिए भगवान ने भगवत गीता में इन तीन गुणों का वर्णन किया है और सतव गुण वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सरलता से भगवत भक्ति स्टार्ट कर सकते हो कंटिन्यू कर सकते हो तो इसलिए इस सत्वगुण की आवश्यकता है और दूसरा क्या है कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली हम इस क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि सदैव हमें भक्तों के संग में बना रहना चाहिए और भक्तों के संग में हमें सदैव जो आध्यात्मिक विषय हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए जब हम आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो मन है वो कृष्ण के कार्यकलापों में बना रहेगा और भक्ति विनोद ठाकुर इस उपदेश अमृत का जब तात्पर्य लिखते हैं तो उसमें वो कहते हैं यही क्षय वेग सही कृष्ण नामाश्रय हम वो कहते हैं कि ये जो छह प्रकार के वेग हैं इनको व्यक्ति सहन कर सकता है केवल कैसे कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो यदि हम गंभीरता से कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं तो सरलता से ये जो छह प्रकार के वेद हैं हाँ उनको हम सहन कर पाते हैं या इन उनको वश कर पाते हैं तो इसलिए इन रूप गोस्वामी का ये जो श्लोक है ये हमारे साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमें गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से इसको अपने जो जीवन है उसमें लागू करूं तो ये रूप गोस्वामी की प्रमुख शिक्षा है ये छह प्रकार के वेगों को सहन करने के लिए सदैव हमें साधु संघ का आश्रय लेना चाहिए साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र छाय संसार जिन्हें तैयार कोन वस्तु ना है कि साधु संघ में निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करो तो आप सरलता से हाँ इस जगत की जो ये द्विधा है इस जगत का ये जो फोर्स है जिससे हम बहुत अधिक विचलित रहते हैं इससे हम मुक्त हो सकते हैं तो मैं एक छोटा सा एक स्टोरी बताकर विराम करता हूँ कि किस प्रकार से अरे कृष्णा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो बहुत अधिक चिल्लाने लगता है पुरानों में एक स्टोरी आता है एक बार एक साधु अपने कई शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए गए थे और जो वो गंगा स्नान के लिए गए हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक फैमिली पूरा फैमिली गंगा स्नान करने के लिए आया है और वो गंगा स्नान करने से पहले जो सारा परिवार है एक दूसरे पर गुस्सा हो रहा है नजदीक जा जाकर एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहा है तो ये जो साधु अपने शिष्यों के साथ ये सब देख रहा था तो वो जो गुरु थे उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा कि बताओ कि व्यक्ति क्यों हाँ इतना चिल्लाता है हां जब किसी के ऊपर क्रोधित हो जाता है आ, इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाता है क्या रीज़न है हां तो जो शिष्य है वो कहता है कि जब हम अपने इस वेग को सहन नहीं कर पाते अपने भावना को इमोशंस को तो व्यक्ति क्या करता है हाँ जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उस साधु ने कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि व्यक्ति तो बहुत नजदीक खड़ा रहता है एक दूसरे के दूर हो तो ठीक है आप क्या करो चिल्लाते हुए बोलो लेकिन जब नजदीकी होता है तो हमारे सामने होता है उसके ऊपर हम चिल्लाते हैं तो इसका क्या कारण है तो वो जो शिष्य है अलग अलग शिष्य अलग अलग कारण दे रहे थे कि वास्तव में उचित तो यही है नजदीक है तो लाउडली बोलने की आवश्यकता नहीं चिल्लाने की इतनी आवश्यकता नहीं है यदि दूर है तो फिर चिल्लाने की आवश्यकता है तो ये शिष्य अलग अलग कारण बता रहे थे लेकिन जो गुरु हैं, शिष्यों के जो वचन सुनकर यह नहीं हुए संतुष्ट नहीं हुए लेकिन गुरु ने फिर कहा कि वास्तव में जब एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है हाँ दोनों आपने आमने सामने हैं अब सोचो कोई पति पत्नी है वो एक दूसरे पर बहुत क्रोधित हो गया है एक दूसरे के लिए खाने के लिए तत्पर हो गए हैं हाँ, इतना क्रोध आ रहा है तो बल्कि डिस्टेंस इतना दूर नहीं है, है? बोल है। हाँ, है। रहे हैं है, तो वो साधु कहता है कि वास्तव में उनमें फिजिकल डिस्टेंस नहीं है लेकिन उनका जो हृदय है उसमें क्या हो गया है डिस्टेंस हृदय में जब इतना बड़ा अंतर आ जाता है तो व्यक्ति क्या करने लगता है क्रोध में चिल्लाने लगता है पागल हो उठता है ऊंचा बोलने लगता है क्यों ऊंचा बोलता है क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस को फिल करना है की पूर्ति करना है और उसी के उलट में साधु कहते हैं कि जब प्रीति होता है तो व्यक्ति इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता वो नॉर्मल बोलते हैं तभी सुनाई देता है और अधिक जब प्रीति होता है तो क्या है उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है आ, वो साधु और शिष्यों को कहते कि वो विस पर, तो वो विस्पर हल्के से बोलते हैं तो तो इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो वो जो गुरु हैं शिष्यों को कह रहे थे कि आपको अपनी ये जो वाणी है उससे कभी भी इस प्रकार के उद्गार इस प्रकार के वचन नहीं लाने चाहिए कि जिसके द्वारा क्या हो जाए आप बहुत लंबी दूरी आपस में क्रिएट मत करो आपस में जो भी आपस आपस में में क्या नहीं करो करो इस इस प्रकार प्रकार के या के वचनों द्वारा लंबी दूरी मत पैदा तो से सारे शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं श्री भागवतम है भगवत गीता है चैतन्य चरितमृत है नरोन दास ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं काम क्रोध फिरे विषय रोते हुए कहते कि कृष्णा ये ये जो काम चीजें हैं मुझे घुमा रहे हैं सारे जगत में तो इस प्रकार से ये जो काम है या क्रोध है जो हमारे हृदय में सबसे पहले उदित होता है और हमारे हृदय को कैप्चर करता है जो कृष्ण के लिए निवास स्थान है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वेग को के लिए हमें दो चीजों का गंभीरता से आश्रय लेना चाहिए एक आश्रय है साधु साधु संग्र के समय अधिक से अधिक अपना समय बिताए और दूसरा क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम, राम जब इस प्रकार से इन दो चीजों को हम गंभीरता से लेते हैं तो ये जो वेद ठाकुर इन लिए दो आ, दो उत्तर बताते हैं साधु संघ और कृष्ण नाम सरलता ना से इससे मुक्त हो सकते हैं या सहन करने की शक्ति हम में आ सकती है हरे कृष्णा इसलिए कोई प्रश्न या समीक्षा ज उपदेश अमृत के शिल रूप के स्वामी पार्थ के पाव शिल गौ